डायलॉग वीना यह तस्वीर कितनी सुंदर है क्या यह आपके पिताजी हैं नहीं यह मेरे दादाजी हैं यह तस्वीरें कितनी पुरानी हैं और इनकी कीमत क्या है यह सारे चित्र कम से कम अस्सी साल पुराने हैं और बहुत महंगे भी हैं अच्छा अच्छा वीना यह लड़की कौन है ये मेरी छोटी बहन है उनका नाम क्या है उसका नाम मोहिनी है मोहिनी अब्दुल मोहिनी अब्दुल हाँ उसका पति मुसलमान है अच्छा अच्छा